पातंजल योग प्रदीप साधन पद सूत्रा शंका अनादिकाल से प्रवृत्त जो दुख का हेतु संयोग उसका उच्छेद नहीं हो सकता इस आशय से पूछते हैं प्रसंग से उसकी शक्यता का निश्चय करने के लिए कस्मादिति समाधान दुख के हेतु के परिहार से दुख का प्रतिकार देखा जाता है परिहार्य इस कथन से प्रकृति आदि नित्य पदार्थों की भ्रावृत्ति सिद्ध होती है दुख हेतुत्व नित्यत्व रूप लिंग से दुख हेतु के अनित्यत्व दर्शन में संयोग रूप दुख के हेतु का अनित्य होना सिद्ध है प्रकृति आदि की नित्य आवृत्ति तथा च दुख के हेतुत्व नित्यत्व लिंग से संयोग का उच्छेद हो सकता है इसका अनुमान होता है दुख के हेतु का प्रतिकार हो सकता है इसमें लौकिक उदाहरण कहते हैं तद्य खेती भेद्यव भेद भेदज दुःख भागीव है और भेतृत्व भेद के द्वारा दुख का हेतु है पादानधिष्ठान पैर से अनारोहण न चढ़ना है पाद त्राण जूते को कहते हैं अथवा जूता पहने पैरों से काटों पर चढ़ना ये तीन दुख का आश्रय दुख का हेतु और दुख के परिहार के उपाय हैं जो इनको जानता है इस वचन से भाष्यकार ने इन तीनों के ज्ञान को दुख के प्रतिकार की हेतुता कहते हुए यह तीनों मुमुक्षु को जानना चाहिए यह भी सूचित किया है शंका ताप और दुख पर्यायवाची शब्द हैं तब दृष्टांत में यथा भेद्य भेतरी प्रतिकार रूप त्रिक है ऐसा दाष्टान्तिक में नहीं है क्योंकि उसमें एक बुद्धि को ही तप्य तपने वाली और तापक तपाने वाली उभय रूप माना है और पुरुष को निर्दुख माना है अतः आक्षेप करते हैं कस्मादिति समाधान सिद्धांत कहते हैं तृत्वोपलब्धाति बाह्य दुख के स्थल में उक्त तीनों की उपलब्धि के बल से आंतरदुख के स्थान में भी तीनों की सिद्धि होती है यह भाव है उसका प्रकार कहते हैं अत्रापीति यहां द्राष्टांतिक में भी भाव यह है कि बुद्धि के एक होने पर भी त्रिगुणात्मक होने से तीन अंश होते हैं उनमें से रज अंश तापक है सत्व अंश तप्य तपने वाला है बुद्धि और पुरुष का वियोग दुख का प्रतिकार है इस भांति तीन बन सकते हैं पुरुष ही तप्य तपने वाला क्यों नहीं है इस आशय से पूछते हैं कस्मा दीती सिद्धांत कहते हैं अत्रापे इत्यादिना इससे इससे ज्ञेत्र इस तर्क से कर्मस्थत्व का अर्थ है कर्मतया अर्थात सकर्मक होने से कर्मत्व का अर्थ क्रिया व्यापक है क्योंकि दुख व्याप्तत्व तो अपरिणामी में संभव नहीं वृत्ति व्याप्तत्व तो विषयता रूप अपरिणामी में भी संभव है अतः ज्ञान क्रिया की कर्मता पुरुष में बन सकती है यह वाक्य शेष है और जो पुरुष की स्वीयता है वह भी स्वप्रतिबिंबित बुद्धि की वृत्ति से व्यापकत्व ही है उसमें परिणाम की अपेक्षा नहीं है शंका दुख निवृत्ति पुरस्थ कैसे हो सकती है क्योंकि दुख तो पुरुष में होता नहीं यह भी नहीं कह सकते कि पुरुष निष्ठ दुख का भ्रम है इससे दुख है क्योंकि विद्वानों को भी दुख हान के लिए असंप्रज्ञा समाधि की अर्थिता स्वीकार है समाधान दर्शित विषयत्वादिदि पुरुष क्यों की दर्शित विषय है बुद्धि सत्व से निवेदित विषय है अतः सत्व के तप्यमान होने पर प्रतिबिंब रूप से पुरुष बुद्धि सत्व के समान आकार वाला होता है तप्ता नहीं मूढ़ बुद्धियों को अनुतप्त जैसा दिखलाई देता है स्व आकार के प्रतिबिंबन के सिवा विषय का निवेदन अपरिणाम ही पुरुष में संभव नहीं है इस बात का प्रतिपादन वृत्ति सारूप्य इस सूत्र में कर दिया है तथा च प्रतिबिंब रूप से भोग नामक संबंध के द्वारा विद्वानों को भी दुख की हेयता है पुरुषार्थ के असंभव का दोष नहीं है यह भाव है जो पुरुष में भोक्तृत्व नहीं मानते उन नवीन वेदांतियों को ही यह दोष है